अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ की प्रक्रिया इससे प्रारंभ करके ये लघु कौमेडी में प्रकरण है अथ क्रेदनते कृत्य प्रक्रिया और सूत्र संख्या है एक पुस्तक में है सात और दूसरी पुस्तक में सात तो सूत्र है धातु तो हो ठीक है एक ये धातु सूत्र जो है एक पुस्तक में 766 सौ की संख्या कही है और दूसरे में सात है तो वहां से प्रारंभ और और पूर्व पूर्व कृत्य प्रक्रिया उत्तर के जितने भी कर सूत्र व्याख्या के दृष्टि से अथवा रूप रूप सिद्धि के दृष्टि से उनको यहाँ पर उनके विषय में बताऊंगा सर्वप्रथम तो वासो स्वरूपो स्त्रिया दो परीक्षा में बहुलम सूत्र दो बार आ चुका है परीक्षा में इसी प्रकार से अचो यथ ये भी दो बार आ चुका है फिर इद्यति ये सूत्र एक बार आया है और देयम ये रूप है इसमें ये भी एक बारा है पोर अदुबाद ये सूत्र दो हो इस सूत्र में ये सूत्र नहीं आया परीक्षा में परंतु इस सूत्र में जो शिष्य ये उदाहरण दिया है ये उदाहरण दोबारा है आरोप आगे मृजेर विभाषा ये एक बार आ हलोर ये दो बार आए है इसी सूत्र में दो रूप हैं कार्यम और हर एक एक बार आए हैं में वृद्धि ये ये एक बार। ये एक बार भी बार भोज्यम भक्षे में भी एक बार युवोर नाक ये भी एक बार ये अब पूर्व के दंत प्रारंभ हो गए तो उसमें आत सर्गे एक बार गेहे कह एक बार कर्म्यण एक बार आतोन सर्गे एक बार चरिष्ठ तीन बार इसके आगे रूप है भिक्षाचर और सेनाचर ये दो बार आए हैं क्रियो हेतु ताचल्यानुलोम्यसु एक बार एजे खश एक बार अरुणी कृति एक बार एक बार और यहाँ पर उदाहरण है उष्ण भोजी ये भी एक बार मन एक बार आत्मने ये दो पंडित मन एक बार न्ते अव्य यजह एक बार पारदृश्वा एक बार सरोजम सप्तम्यापसर्गे चा एक निष्ठा भिन्नह दौ वि एकको धाणी आतेर्धात एक्वादिभ्य दौवार लूल एक बार। सेवगादेर आतो ओदी दो बार उछून एक बार सुषह कह एक बार पचो एक बार क्षाम एक बार हितम दो बार ये हितम जो रूप है ये दधातेर ही इस सूत्र में उदाहरण है हितम ये दो बार आया है दो दो एक बार आने मुख दो विधे वसु एक बार एक बार एक शनाशंस उहु दो बार। इस सूत्र में ये सूत्र परीक्षा में नहीं आया पर इस सूत्र में है पवित्रम ये एक बार आया है अथोत्तर कृदंतम है ये जो है ये परीक्षा में नहीं लगा है उत्तर क्रीदंत लगे हैं तो क्योंकि ही और लगे हैं एमए परीक्षा में पंजाब विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम 2015 हजार का है उसमें जो तो तुमन व्रियायाम क्रियार्थायाम एक बार काल समय वेला सुमन एक बार भावी सूत्र में है पाकह उदाहरण पाकह एक बार अकर्तरी चकार के संज्ञाया हो तीन बार निकाय दो बार ये निकाय जो है निवासि शरीरोप समाधाने स्वादेश कह इस सूत्र में है तो निकाय दो बार एरच ये सूत्र एक बार रिदोरप एक एक जो है रिदोरप के उदाहरणों में है डीत एक बार इसी में उदाहरण है पक्म दो बार ट्वीट ट्वीटुच एक बार यज्ञ एक बार ये है जो है ये याच यत प्रच इस सूत्र में उदाहरण सूत्र एक बार स्वप्न एक बार उपसर्गे घो कि दो बार स्त्रियन तीन बार कृति एक बार गुरोश्च हलह बार और कारणा ये रूप है सूत्र में ये कारण एक बार नपुंस के भावे एक बार पुंसी संज्ञायाम संज्ञाया घायण एक बार हलच्च दो बार एक बार आतो युच छह बार समान कर्जी कह पूर्व काले तीन बार सेठ दो बार इसी सूत्र में है उदाहरण एक बार उदितोवा तीन बार इसी में उदाहरण है शमित्वा दुत्व और हित्वा शमित्वा एक बार दुआ एक बार और हित्वा दो बार त्वी एक बार फिर नहीं में उदाहरण से प्रकृति एक बार आवेक्षण्यमूल चो वार नित्य हो छे बार, छेवार स्मार नमति नमतिशिव ये इसे है, ये ये ये में उदाहरण उदाहरण एक एक बार में ये एक बार कारण अगले हो हमारे पास कृत्य और कृदंत जो की अत्यावश्यक है परीक्षा के दृष्टि से तो किसी भी परीक्षा में अत्यधिक अंक प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जो उसके पूर्व परीक्षा में जो विषय पूछे जा चुके हैं उनको सर्वप्रथम तैयार किया जाए या जो कहें कि सबको अगर समझ सब कुछ समझ में आ चुका है तो उन उन विषयों को बहुत अच्छे से बार बार बार बार उसको उसका दोहराते दुरात, जाए उसकी बार बार आवृत्ति की जाए तो उसको बार बार समझा जाए उन ये सारे के सारे सूत्र भी अच्छे से याद होने चाहिए इनके अर्थ भी पता होने चाहिए और रूप की सिद्धि भी इन सब चाहिए जो परीक्षा में नहीं आए हैं उसके बाद फिर उनको करना चाहिए जो पाठ्यक्रम में है परीक्षा में नहीं आए हैं बाकी विषयों को ध्यान में रखते हुए तो पर ये है कि ये जो विषय है ये जो सूत्र है रूप है कम से कम ये नहीं छूटने चाहिए और इनके सूत्र जो है पूरे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए तो फिर अधिकाधिक अंक अधिक अधिक प्राप्त किए जा सकते हैं और इस तरह से विषय का भी इससे यह है कि विषय हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं पर जितना पढ़ रहे हैं उसको इतनी अच्छी से प्यार हो रहा है कि उसमें कोई कमी ना रहे ताकि उससे रिलेटेड भी अगर कुछ उससे संबंधित कुछ भी पूछ लिया जाए तो उत्तर दिया जा सके